संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना संजय ने कहा राजन कर्ण के ये वचन सुनकर राजा ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा कुल कलंक कर्ण मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य सम्पन्न वैश्य रहता था वह यज्ञ आजादी करने वाला दानी क्षमाशील अपने कर्मों में स्थित आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे वे एक कौवे को अपना जूठा भात दही दूध और खीर आदि दे दिया करते थे उच्च उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हृष्ट पृष्ट हो गया और घमंड में भरकर अपने सजाती और अपने ही से पक्षियों का अपमान करने लगा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 सारी पृथ्वी पर उड़ने उड़ते फिरा करते हैं हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं भैया तुम तो एक कौवा ही हो फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो बताओ तो सही तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे हंस की जवाब सुनकर कौवे ने उसे बार बार धुतकारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा मैं एक सौ एक प्रकार की उड़ाने उड़ सकता हूँ उनमें से प्रत्येक उड़ान सौ सौ योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भाती भाती की होती है उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं: है ऊंचा उड़ना और इत्यादि मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियां दिखाऊंगा तब तुम्हे मेरी शक्ति का पता लगेगा इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ू इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंस कर कहा काक तुम अवश्य एक सौ एक प्रकार की उड़ाने जानते होगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है तुम्हे जो उड़ान पसंद हो उसी से उड़ो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 हंस को तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगी, हंस उड़ा तो सही किन्तु गति तो इतनी मंद है यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई इस यात्रा में कौवा उड़ते उड़ते थक गया उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थक कर कहीं इस समुद्र में ही तो न गिर पड़ूंगा अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा क्यों जी तुमने अपने अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया परंतु उनका वर्णन करते समय अपनी इस गुह गति का उल्लेख नहीं किया भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो जो बार बार तुम्हारी चोच और डेने जल से लग जाते हैं। हैं, हैं, जब उस कौवे कौवे ने हंस हंस, से कहा, भाई हंस, हम तो व्यर्थ किया करते हैं, मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो ऐसा कहकर वह अपनी चोच और डैनो से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया यह देखकर हंस ने कहा काक तुम तो बड़ी सेखी बघाड़ते हुए कह रहे थे कि मैं एक सौ एक प्रकार की उड़ाने जानता हूं फिर इस समय इस प्रकार थक कर क्यों गिर रहे हो इस पर कौन ने दुख से पीड़ित होकर कहा हंस मैं जूठन खा खा कर ऐसा घवंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुण के समान समझने लगा था इसी से मैंने अनेक कौवों और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था किंतु अब मैं तुम्हारी क्षण में हूं तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुंचा दो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 वहां पहुंचकर उसने कौए को नीचे उतारकर बहुत झाड़स बंधाया और फिर इच्छा अनुसार किसी दूर देश को चला गया कर्ण इस प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ वह कौवा अपने बल और वीर का घमंड भूलकर शांत हुआ जैसे पूर्व काल में वह कौआ वैश्यों का जूठन खाता था उसी प्रकार तुम्हें भी धित्राष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला खिलाकर पाला है इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों को भी अपमानित करते हो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 सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम ही ने पीठ दिखाई थी उस समय भी अर्जुन ने ही चित्रसेनादि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था परशुराम जी ने राजाओं की सभा में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था वह तो तुमने सुना ही था इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवध्यता का वर्णन करते रहते थे उनकी बातें भी तुम बार बार सुनते ही रहे हो मैं तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें बताऊं जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर है। अब चढ़ कर ही नीकृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे अतः जिस प्रकार कौवे ने बुद्धिमानी से अंश की शरण ले ली थी उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो